श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंधा अथ त्रयो अनु तयवश्याय अणु दुह्यु तुर्वसुर्यदूकश काीशुकुवाच अणु सभा नरस्तक्षश्चुता सभान, सभान काल नर संजयतुत जन्मेजय स्त्य पुत्रो महाशीलो महामना उसी नरस्तक्षुश्च महामनस मनस आत्मजो श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित ये याति नंदन अनु के तीन पुत्र होंगे सभानर चक्षु और परोक्ष सभानर का कालनर कालनर का सिंजय सिंजय का जन्मेजय जन्मेजय का महाशील महाशील का पुत्र हुआ महामना महामन के दौपुत्र हुए उसी नर एवं तिथुक्ष शिविर वन शी नमजा वृषादर्भ सुवीरश्च मद्र के आत्मजा शिव चुर एवं संस्थो नृत तथो हे वो चुतपा बलीसत उसी नर के चार पुत्र थे शिवि वन शमी और दक्ष शिवि के चार पुत्र हुए मृषादर्भ सुवीर भद्र और कैकेय उसी नर के भाई तृतिक्षु के रुसद्रथ रुसद्रथ के हेम हेम के सुतपा और सुतपा के बली नामक पुत्र हुआ अंग बंग कलिंगाध्याम सुनपुंडीता जग्रे दीर्घतमशो बले क्षेत्रे महे खिता राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने छः पुत्र उत्पन्न किए अंग वंग कलिंग सूह पुण्र और अंध्र चक्रोस्वनावान शरीम प्राचिकांश्चते खनपानोंगत तो जस्माथस्तः सुधर्मरथो यस चित्रथो जजे चतरथोंम सुकन्याम् ख्यास्म दशरथ सखा शाता सुकन्याजक्षशृंग उहतार्रसदी राोणीसुत नाट्य संगीतवादि विभ्रलिंग सतुराज्यो न्य निपेष्टि मरुत प्रजा मदा दशरथो ये भे प्रजा प्रजा चतुरंगो रोमपादा पृथुलाक्षस्तुतुता इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में छह देश बसाए अंग का पुत्र हुआ खनपान खनपान का दिव्यरथ दिव्यरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ यह चित्र थी रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ रोमपाद को कोई संतान न इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी शांता का विवाह ऋषि मुनि से हुआ ऋषि सिंह विभाडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई तब गणिकाएँ अपने नृत्य संगीत वाद्य हावभाव आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषि को वहाँ ले आई उनके आते ही वर्षा हो गई उन्होंने ही इंद्रदेवता का यज्ञ कराया तब संतान हीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्र पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से चार पुत्र प्राप्त किए रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष बृहद बृहत्कर्मा बृहद्भ तस्वता आद्याद बृहन्म तस्मा जय दथ पिथिलाक्ष के बृहद्रथ बृहत्कर्मा और बृहद भानु तीन पुत्र हुए बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ विजय तभुत्या तथो धृति रत तथोधत सत्कर्मा धीरत जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ विजय का धृति धृति का धृतव्रत धृत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। यो सौ गंगा तटे की तर्गतम शिशुम कुंत्यापविधम कालीनम अणपत्यो को कोई संतान नहीं, किसी दिन वह गंगा तट पर कीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला आ रहा है वह बालक कर्ण था जिसे कुंती ने कन्या कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया वृषसेना सुत कर्ण से जगती पते दुह्योशतनो बभ्रो सेमजस्तः आरब्धस्त ग तस् धर्म तो धृतनस्म सचेता प्राचीत प्राचेतसत ब्लेक्षाधिपत भूवन्ुदीचिंदिता दुर्वसोस्तो वनिर्वन्धे भर्गोथ भानुमानिभासुतंधम उदारधी मरुतस्तुत पुत्र पौरमूं पीक्षि राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृष्वसेन यति के पुत्र दुर्यो से बभ्रू का जन्म हुआ बभ्रू का सेतु सेतु का आरब्ध आरब्ध का गांधार गांधार का धर्म धर्म का धृत धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ प्रचेता के सौ पुत्र हुए ये उत्तर दिशा में मृेक्षों के राजा हुए यजाति को पुत्र तुर्वसु का वन्नी वन्नी का भर्ग भर्ग का भानुमान भानुमान का त्रिभानु त्रिभानु का उदार बुद्धि करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत मरु संतानहीन था इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था दुष्यंत स पुनर्भेजय राजुक या तेजेश पुत्र तो नर नरसभा। परन्तु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए परीक्षित अब मैं राजा जयाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ वर्णया मे महापुण्यम सर्वपापहर ऋणाम यदोर्वश नर श्रुआ सर्वपाप परीक्षित महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा यदावते लो भगवान परमात्मा नाकृति यदो सहस्रजिदोषा नलो ऋपुरी स्रुता चार सूनवस्तत्र सतजित प्रथमात्मज महाभयोग वेणुभ्येत तत्स्रुता इस वंश में स्वयं भगवान पर, है पर ब्रह्म श्रीकृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया था यदु के चार पुत्र थे सहस्रजिदोषा नल और रिपु सतजीत से सतजीत का ना जन्म हुआ सतजीत के तीन पुत्र थे महा है वेणु है और है है धर्मस्तु है है सुतो नेत्र कुंते पिता तथ सोहरा भवन कुंते महिष्मान भद्र से न है, है का धर्म धर्म का नेत्र नेत्र का कुंती कुंती का सोहनजी सोहनजी का महिष्मा और महिष्मा का पुत्र भद्रसेन हुआ दुर्मदो भद्रसेन धनकः धनक कृतवीयश होता कृतवर्मा चतौजा धनकात्मजा भद्रसेन के दो पुत्र थे दुर्मद और धनक धनक के चार पुत्र हुए कृतवीर्य क्रित कृताग्नि कृतवर्मा क्रित और कृतौजा अर्जुन कृतवीर्य से सप्तीपे स्वरो दत्तात्रेधरे महागुणः कृतवीर का पुत्र अर्जुन था वह सातों द्वीप का एक था उसने भगवान के अंशावत श्री दत्ता तेजी से योग विद्या और अनिमा लग्मा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी नूलम का गतिम जाती पार्थिवा यगदान तपो जोगवीर इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ दान तपस्या योग शास्त्र ज्ञान पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा पंचाशीति सहसाणी हव्याहत बल सामह अनष्टभित स्मरणे क्षय्य सहस्त्रबाहु अर्जुन पचासी हजार वर्ष तक छह इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही छीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा उसने धन के नाश की तो बात ही क्या है उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था तस्य पुत्र सहस्रेश पंचयोर्वरिता मृदय जयध्वज सुरसेन ओम ऋषभ मधुर उसके हजारों पुत्रों में से केवल पांच ही जीवित रहे शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज सूरसेन वृषभ मधु और उर्जित जयध्वजात ताल जंघ स्त पुत्र शतम स्वभूत शत्रम जत्ताल जंघाख्यम जो व तेजोपसंहृतम जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के के पुत्र हुए वे तालजंग नामक छत्री कहलाए महर्षि और व शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला तेषा जेठो वीतिहोत्रो विष्णुपुत्रो मधु स्मृत तस् पुत्र सतम त्वासे दृष्ण ज्येष्ठम जत कुलम। उन सौ पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतिहोत्र वीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ मधु के सौ पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा था विष्णु माधवा विष्ण राजदवाच्त संगिता यदुपुत्र च कोष्ठो पुत्रो वृजिनवास तथ परीक्षित इन्हीं मधु विष्णु और यदु के कारण यह वंश माधववासने और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ यदुनंदन कोष्ठु के पुत्र का नाम था विजिनवान स्वाही स्थे कु तरथ स्थत सशबिंदुर्मयोगी महाभोजो महानभु विजमान का पुत्र स्वाही स्वाही का ऋषेकु ऋषेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था ससबिंदु वह परम योगी महान भोगेश्वरी संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था चतुर्दश महारत्न चक्रवर्तिया पर तस् पत्नी सहसा दशा चु महानशा दस लक्षसहसाणी पुत्राण स्वजी जनता तो ष प्रधानस्रवस आत्मज धर्मो नाम सन तस् हयमेध सत्य संस्थुकृणु वह चौदह रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती और युद्ध में था परम जसस्वी शशबिंदु के दस हजार पत्नियाँ थीं उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी इस प्रकार उनके 100 करोड़ एक अरब संतान में संतान उत्पन्न हुई उनमें पृथुश्रवा आदि छह पुत्र प्रधान थे पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म धर्म का पुत्र उष्ना हुआ उसने 100 अश्व यज्ञ किए थे उष्ना का पुत्र हुआ रुचक रुचक के पाँच पुत्र हुए उनके नाम सुनो फुट नोट चौदह रत्न ये थे हाथी घोड़ा रथ स्त्री बाण खजाना माला वस्त्र वृक्ष शक्ति पाश मणि छत्र और विमान पुर्जिदुक्मुक्मेशम घजोपन्या भार्श से व्यापति भयाथ नाविंदशत्रुभुवना भोज्यां कन्या महारसीत रसस्थाता शैव्या पतिता केुहकमस्थान प्रथम आरोपयी सुसा तेतते स्मयती पतिम रुक्म पूरेतुक्मेशु पृथु और ज्या ज्याम ज्याम की पत्नी का नाम था शैव्या जामक के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोद्या नाम की कन्या हर लाया। जब सेब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली कपटी मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो जाम, जामक जामघ ने कहा यह तो तुम्हारी पुत्र है ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा यम्राग्गेतस्य यम उपर मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है फिर यह मेरी पुत्र कैसे हो सकती है जामक ने कहा रानी तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी अन्वोदंत तद्विश्वे देवा पितर एव चैब्याल कुमार स विदर्भा अति प्रोक्ता उप ये स्नुषाम सतीं राजा जाम जामक के इस वचन का विश्व और पितरों ने अनुमोदन किया फिर क्या था समय पर शैब्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया उसका नाम हुआ विदर्भ उसी ने सैब्या की साधवी पुत्रवधु भोज्या से विवाह किया यही श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसा सीतायाँ नवम स्कुवंशावर्णरे त्रयोगशोध्याय